गीता तत्वचिंतन देही का स्वरूप शरीर का शोक व्यर्थ है। देहिनोस्म यथा देहे कौमाररम जो वनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्रुहती देहधारी आत्मा को इस देह में जिस प्रकार बालपन तरुणाई और बुढ़ापा प्राप्त होता है उसी प्रकार आगे उसी आत्मा को दूसरे देह की प्राप्ति होती है अतः इस विषय में ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होता पूर्व श्लोक में भगवान ने जीवन की नित्यता बताकर अर्जुन को समझाया कि आत्मा की दृष्टि से किसी के लिए शोक करना उचित नहीं है अर्जुन इस तर्क को स्वीकार करता है पर कहता है कि ठीक है आत्मीय स्वजन आत्मा की दृष्टि से नित्य है किंतु उनके शरीर तो नष्ट होंगे ही अतः शरीर को बिछो होने का कारण दुख होना स्वाभाविक है मैं तो उनके शरीर के बिछोह की कल्पना से दुखी हो रहा हूँ इस पर श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन व्यक्ति का शरीर तो हरदम बदल बदलता रहता है बचपन का शरीर युवा युवावस्था में नहीं रहता यौवन का शरीर बुढ़ापे में नहीं रहता देख शरीर तो बदल गया पर इस परिवर्तन के कारण कोई तो रोता नहीं ठीक इसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के ग्रहण को भी समझना चाहिए यह देही आत्मा अपने इस शरीर से में क्रम से जैसे बालपन तारुण्य और बुढ़ापे का अनुभव करता है अर्थात जिस सहजता से बालपन को छोड़ तरुणाई में आता है और तरुणाई को छोड़ बुढ़ापे में ठीक उसी सहजता से वह इस देह को छोड़ दूसरी देह का ग्रहण करता है अतः ज्ञानी पुरुष को शरीर का मोह नहीं करना चाहिए आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहता है कि शरीर के सारे अवयव रुधिर अस्थि मज्जा आदि सतत परिवर्तित हो रहे हैं और सात वर्ष में सारे कण नष्ट होकर नवीन हो जाते हैं भारत की शास्त्रीय परंपरा भी इस बात को स्वीकार करती है कि बारह वर्ष में मानव देह के समस्त कण नष्ट होकर नूतन हो जाते हैं इसलिए संभवतः हमने बारह वर्ष की अवधि को युग की संज्ञा दी है एक युग में मनुष्य का सारा शरीर बदल जाता है एक अवस्था के अवयव दूसरी अवस्था में नहीं पहचाने जाते कहाँ जन्म के समय का एक बालिश्त का बच्चा और कहाँ युवा अवस्था का साढ़े तीन हाथ का मनुष्य क्या कोई समानता है दोनों में पर कोई इसलिए तो नहीं रोता कि बच्चा विकसित होकर युवक हो गया तब देही यदि इस देह को छोड़ दूसरी देह धारण करे तो फिर रोना क्यों इस पर कोई कह सकता है कि भले ही शरीर बदलता रहे पर यह प्रतीति, यह प्रत्यभिज्ञा तो बनी रहती है कि वही शरीर विकसित या क्षीण हो रहा है जबकि अन्य देह प्राप्त होने से यह प्रत्यभिज्ञा थोड़े ही बनी रहती है वहां तो यही प्रतीत होता है कि शरीर का नाश हो गया इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सीमित दृष्टि का दोष हमारा अपना है प्रत्यभिज्ञा एक प्रकार के ज्ञान को कहते हैं बुद्धि जब निर्मल होती है तो उसमें प्रत्यभिज्ञा होती है जो योग और उपासना आदि के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं उनमें शरीरांतर ग्रहण के अनंतर भी प्रत्यभिज्ञा बनी रहती है वे दूसरे देह धारण करने के बाद भी अपनी पूर्व देह का स्मरण रखते हैं ऐसे लोग जाति स्मर के नाम से पुकारे जाते हैं ऊपर हमने कहा है कि कोई कोई बच्चे अचानक अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण करने लगते हैं